स्वुख निभृतचेता तद्युदस्ताभा प्यजित रुचिदीलास दीय व्यतनुत कृपया तदीपुरा तमखिल ब्रिजिन नमः नमी अहोबक स्तनकालकुटम जिघा सया पयद्यसाध्वि ले भे गति धारुचिता कंबारु शरणं ब्रजेम नमः कमलना nama kamalama ninde nama kamalapa da नमस्ते कमल यो ब्रण विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म देवमात्म हिवुद्धि प्रकाश मुक्षक्षुरुबई शरण महम प्रपदे सदघन चिदघन आनंद घन नंदनाघ्रिजुगल अध्यावधान्थियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा <laughs> भज सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है अतय अनाधिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनवरत प्रयत्नशील है किंतु अभी तक आनंद का आभास भी नहीं प्राप्त हो सका अतय विचारणीय हुआ क्या कारण है वेदों शास्त्रों पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है एक का नाम ब्रह्म एक का नाम जीव एक का नाम माया एक एक तत्व पर विस्तृत व्याख्या की गई ब्रह्म के विषय में बताया गया कि जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए अनंत शक्तियों से युक्त हो और दूसरे को भी अनंत स्वरूप प्रदान करे बृहति बृंगयत दोनों काम करे स्वयं भी अनंत मात्रा का है दूसरे को भी अनंत मात्रा का कर देता है और तीन चीजें उसके पास है प्रमुख सत्य चित आनंद और प्रत्येक जीव उसी सचिदानंद का अंश है क्योंकि शक्ति है शक्ति होने के कारण उसको अंश कहा जाता है और उस ब्रह्म के दो स्वरूप हैं मूर्तन चै मूर्तन च वेद कह रहा है बृहदारण्य को पिषत दो तीन एक द्वेवाव ब्रह्मनो रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार सगुण सबिशेष साकार ये दो रूप कैसे हुए हुए नहीं सदा से है क्यों इसलिए कि पर शक्ति विविध स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया चेता कहता है छठवें अध्याय का आठवां मंत्र उसके पास अनंत शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों में प्रमुख शक्ति है एक स्वरूप शक्ति पराशक्ति भी उसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं चित्त शक्ति भी कहते हैं उसी शक्ति के द्वारा वो कर्तु मकर्तु अन्यथा कर्तुम समर्थ है जो चाहे करे जो चाहे ना करे जो चाहे उल्टा करे तू तो जब चाहे सगुण साकार बन जाए जब चाहे निर्गुण निराकार बन जाए ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली दुभय द्वादशाह चार चार बारह इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा स यदा स शरीरता संकल्पय शरीर यदाश तदा तो शरीर क्यों सत्य संकल्पवात्कल्प वैचित्रचूर्तवा मुहूर्त द्रह्मणो रूपे शंकराचार्य ने कहा द्विविधम ब्रह्म अवगम्यते ते शंकराचार्य ने कहा तो वो ब्रह्म भागवत के अनुसार तीन प्रकार का है ब्रह्म परमात्मा भगवान भागवत भी वेद है ध्यान दो सब लोग इदम भागवतन नाम पुराणम ब्रह्म पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का चालीसवां श्लोक यह भागवत वेद स्वरूप है इतिहास पुराणम पंचम वेदान वेदम छांदोग्योपनिषद सातवें प्रपाठक के पहले खंड का दूसरा मंत्र ये पुराण भगवान के श्रीमुख से निकले हैं ये वेद के समान है पांचवा वेद है इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्यते भागवत अस्त भूतस्य भूत मेतत मेंजुर्वेदा साम वेदो थर्बांगिर इतिहासक पुराणम् भगवान के निश्वास से पुराण भी निकले है वेद भी निकला है और पुराण पहले निकले हैं पुराण सर्वशास्त्रण ब्रह्मणा प्रथम स्मृत अना वक्त मत्स्य पुराण तीन तीन तो भागवत को केवल पुराण मत समझिए पांचवा वेद है और सबसे बड़ी बात लिखा वेद व्यास ने गरुड़ पुराण में अर्थोयम ब्रह्मशास्त्रा सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम सारे उपनिषदों का और समस्त वेदांत सूत्रों का अर्थ है भागवत 18,000 हजार श्लोक में 335 अध्याय में 12 स्कंद में मैंने वेदों का वेदों के उत्तर भाग उपनिषदों का और वेदांत का सार लिखा है सर्वेद इतिहासान सारम सारम समुदृतम भागवत में सब शास्त्रों वेदों का सार निचोड़ लिखा गया है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का बयालिश्वास तो जैसे वेद कहता है न तत्समस् दृश्य ते सगुण साकार भगवान कैसे हैं जिसके बराबर कोई ना हो जिससे बड़ा कोई ना हो ऐसा होता है वो भगवान उसी को भागवत कहती है स्वयं ताम्यातिशयस्त्रीशा तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का एक कैसवा श्लोक उसी को गीता कहती है नुतोन ग्यारहवें अध्याय का तैतालीसवा श्लोक परम महेश्वरम तम देवता नावतम श्वेताशतरोपनिषद छठवें अध्याय का सातवा मंत्र सब ईश्वरों का वो ईश्वर है श्री कृष्ण और भी ईश्वर है क्या आ, जितने स्वांश हैं भगवान श्री कृष्ण के वो सब ईश्वर हैं सब भगवान हैं जितने अवतार हैं सब ईश्वर हैं ब्रह्मा भी ईश्वर है विष्णु भी ईश्वर है शंकर जी भी ईश्वर है इन सब ईश्वरों का वो ईश्वर है न तस् कश्चित पतिरस्तलो के नेशता उसका कोई पति नहीं स्वामी नहीं उसका कोई ईशिता नहीं शासक नहीं साप का शासक है श्वेता छठवे अध्याय का नौ नि चेतनश्चेतना एको बहूना जो विदाति काम तत्कार सांख्य योगाधिगम्यमुच्य सर्वपाश छठवे अध्याय का मंत्र श्वेता परम श्वेताशतरोपनिषद यस्मा पर किस्त तीसरे अध्याय का नौवां मंत्र घोर कृष्णा देव की पुत्रोपनिषद तीन सत्र तो भागवत कहती है बदंती तत्विद तत तत्व यज्ञ मद्वयम ब्रह्मेत परमात्मे भगवानी शब्द ते एक दो ग्यारह श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप हैं, एक का नाम ब्रह्म एक का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान तो परमात्मा और भगवान में विशेष अंतर नहीं है दोनों सगुण साकार हैं, दोनों का नाम है रूप है लेकिन ब्रह्म और भगवान में यानी उनके कार्य में बहुत बड़ा अंतर है ब्रह्म में केवल दो शक्ति प्रकट होती है एक अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और एक आनंद स्वरूप स्वरूपानंद के लिए ज्ञानियों का है वो स्वरूपानंद और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती ब्रह्म में और परमात्मा का लीला परिकर नहीं है और सब कुछ है और श्री कृष्ण में सब शक्तियों का प्राकट्य होता है इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है वो अवतार नहीं लेते रोज रोज सब अवतार जो आपके यहां गिनाए गए हैं भागवत में बाईस अवतार चौबीस अवतार ये सब श्री कृष्ण के अवतार नहीं हैं ये पुरुष के अवतार हैं भागवत में ही सब निरूपण है राम कृष्णा बीती भूगो भगवान हरत भरम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का तेईसवा श्लोक ये दोनों भगवान हैं स्वयं राम कृष्ण और वैसे जितने भी अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाश्वत देहा तस्त लेकिन अन्य पंसकला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक तीन अट्ठाईस भागवत ने ही सब स्पष्ट डिटेल में निरूपण किया गया है वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष परा पर जनिष्य भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम भयकर आशांश भागे न मन आनक दुंदुभे ध्यान दो भगवान किसी माँ के पेट में नहीं जाते हम लोग पेट में जाते हैं ना हमारा तो शरीर बनता है ना रज वीर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है ओ भगवान ही भगवान का शरीर है स्वयं अपना शरीर वो बन जाते हैं किसी मटेरियल से नहीं हम लोग तो पंच महाभूत का शरीर धारण करते हैं और हम दिव्य हैं और भगवान दिव्य हैं शरीर भी दिव्य है तो वो पहले पहल दस दो सोलह आनक दुदुभे मन आविवेश वसुदेव के मन में भगवान आए फिर वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए पेट में नहीं गए और उनका शरीर दिव्य सत्व का है एक माइक सत्व होता है देवताओं का शरीर जैसा है सत्व गुण माया का जो होता है वो नहीं भगवान का शरीर दिव्य चिदानंद स्वरूप सत्व का है सत्वोपन्न सुखा बहानी सता मुख मुहुखला दस दो वीस भागवत सत्व विशुद्ध श्रयते भास्ते शरीरिण शेय उपाय बपु दस दो चौतीस शुद्ध विज्ञान घनम स्वंस्थया सर्वा ममो घंछित स्वतेज सा नित्य निवृत्त मया गुण प्रवाह भगवंत मी मही क्रीडार्थ मध्यात्त मनुष्य विग्रह न तोर्यम यदुष निशाश्वता दस सैतीस चौबीस न माता न पिताजस् न भारजा न सुता दया भगवान के नमा है न बाप है न श्रीमती है न बच्चे कच्चे है मैं अकेला हमेवा एको हम आप लोग कभी घर में अकेले रहते हैं जब कैसा लगता है अकेला और भगवान अकेले रहते हैं कितने समय प्रलय के बाद कोई नहीं नाक पियो न ना परश्चापी न देहो जन्म एवच अपना भी कोई नहीं उनका पराया भी कोई नहीं देह भी नहीं है मानव का अर्थात हम लोगों का देह तो कर्म बंधन से मिलता है ना उनका देह तो है ही नहीं वो बना ले ठीक है उनकी इच्छा न बनावे नहीं सही दस छियालीस अड़तीस नचास कर्म वालों के सदसन मिश्र जो निशु उनका कोई कर्म भी नहीं है सत्योनी में असत योनि में मिश्र में। सत्माने योनी में सत्य देवताओं की योनि में असत माने पशु पक्षी मत्स्यावतार कछपावतार और मिश्र नरसिंहा अवतार क्रीडार्थ सोपी साधु नाम परित्राणा कलपते दस छियालीस अड़तीस वो दिव्य शरीर धारण करके अपने आप आते हैं अस्यापि देव बपुषो मद अनुग्रह से स्वेच्छा भूतमयस्य कोपि ब्रह्मा कह रहा है दस चौदह दो आप स्वेच्छा मै शरीर धारण करते हैं न तो पंच महाभूत का नहीं तम ब्रह्म परमं व्योम उद्धव जी कह रहे हैं आप ब्रह्म हैं। त्व ब्रह्म परमं व्योम पुरुषा प्रकृत पर प्रकृति से परे अंतिम यस्मा परम ना परमस्त किंचित अवतीर्णों से भगवन श्वे छो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं ग्यारह ग्यारह अट्ठाइस इंद्र कहता है स्वच्छोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्त दस सत्ताईस ग्यारह आदायांतराधा जस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम अलक्षित हो गए अंतिम समय में तीन दो ग्यारह लोकाभिराम स्वतनु धारणाध्यान मंगलाधारण या द्वा धाशत्क्या काशी या ये मैं एक एक श्लोक का अर्थ करूंगा तब तो महीनों बीतेगा मैं सबका सारांश एक लाइन में बता दूंगा बस कि भगवान का शरीर दिव्य है सच्चिदानंद ही शरीर है और वो शरीर उसी शरीर से चले गए थे अपने लोक में ये बता रहा हूं मैं हित्वा भ्रमंडलम गतिर न लक्षते मरते सब खड़े देखते रहे ब्रह्मा शंकर और अलक्षित हो गए भगवान अरे उनको अपने शरीर सहित जाने में क्या प्रॉब्लम है अरे मरते न जो गुरुसुतम यमोकनी चय शरण स्वावने जिघिताकनीस कियृगयुम सदेहम ग्यारह एक बारह जो अपने गुरुपुत्र को मरने के बाद जमराज को ऑर्डर दे करके बुला दिया और जिसने परीक्षित तुमको जो अष्ट ने भस्म कर दिया था ब्रह्मास्त्र से तो उसी ने जिलाया है तुमको और जिसने भगवान शंकर पर विजय प्राप्त की और जिसने इसी शरीर से उस व्याध को जिसने भगवान के चरण में बाण मारा था अंतिम काल में उसको स्वर्ग भेज दिया इसी शरीर से तो उसको अपने सशरीर जाने में क्या प्रॉब्लम तो भगवान का शरीर दिव्य है इसलिए भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म चमे मे दिव्य मे जो वेत्ति तत्पतः मेरा जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है चौथे अध्याय का नवा श्लोक अजोपि सन्न व्यत्मा भूता नामीश्वरो प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवाम्यात्म चौथे अध्याय का छठवां श्लोक मैं अपनी योग माया से शरीर बना लेता हूं माया से नहीं परित्राणाय साधु नाम विनाशा च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था संभवामी जुगे जुगे मैं अपनी इच्छा से अपना शरीर बनाकर माइक लोक में अभी आता हूं कृष्ण वगैरह अवतार लेकर अब अवतारों में अलग अलग काम होता है इसलिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी शक्ति को प्रकट करना पड़ता है अवतार काल में केवल नरसिंह अवतार का एक काम था एक मिनट का ये पकड़ा हिरण कशबू को एक जांघों पर डिटाया एक फाड़ दिया बात खत्म अब जाओ अपने लोग और कोई काम ही नहीं अब अवतार में बहुत काम था अवतार में बहुत काम था अरे ग्यारह हजार वर्ष भगवान राम रहे <laughs> और सौ वर्ष श्री कृष्ण रहे बहुत काम करना था तो अब काम की दृष्टि से शक्तियों को प्रकट करते हैं भगवान के अवतार लेकिन ये सब बता रहे हैं, और कृष्णस तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते वो जुगावतार आते हैं पुरुष के जुग जुगावतार देखो भगवान के एक अंश है कारणारणौशाई महाविष्णु कहते हैं उनको ध्यान दो मेडिटेट नहीं कर सकता ये स्वचित का काल मथावलंब जीवंत लोम बिल जा था विष्णुर्मान सहयलाशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम ब्रह्मिता पांचवें अध्याय का अड़तालीसवा श्लोक यानी श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु इन्हीं को कारणारणव साई कहते हैं ये जब सृष्टि करना होता है ऐसे आंख से देखते हैं बात फिर इनके अंश है गर्भोदशाई, उनके नाभि से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं ये द्वितीय पुरुष हैं, और तृतीय पुरुष है क्षीर सागर में जो सोते हैं और जो सप्त के हृदय में बैठकर एको देव सर्वभूते सुगू जो वेद कह रहा है श्वेता छठवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ईश्वर सर्वभूता हृदय देशेजुन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण <coughs> सातवें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के अंतिम द्वापर में एक कल्प में एक बार आते हैं यानी चार करोड़ 21 लाख चार अरब 21 करोड़ 40 लाख अस्सी हजार वर्ष में इतने का एक कल्प होता है एक बार श्री कृष्ण आते हैं स्वयं भगवान और बाकी हर द्वापर में जुगावतार श्री कृष्ण आते हैं अभी 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे ये सातवें मंत्र का अठाईसवी चतुर्द्य द्वापर था श्री कृष्ण के लिए गोपाल तापनीयोपनिषद ने कहा गया कृषि भूवाच का नष्ट नवृत्ति वाच का तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इतधीये सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण है गोपाल पूर्व तापनीयनिषद का पहला मंत्र वेद में प्रश्न किया गया कफ परमो देवा कुतो मृत्यु कश्य ज्ञाते नखिलम ज्ञातम भवति। गोपाल पूर्व तापनीय परिषद का दूसरा मंत्र कौन है सुप्रीम पावर परात पर भगवान उत्तर दिया गया कृष्णो वै गोपीजन परम दृत्युर्खिल गोपाल पूर्विषद का तीसरा मंत्र वो पर ब्रह्म श्री कृष्ण है दिव्यज्ञान मुद्राढ़ गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद का आठवां मंत्र एको एक बह कृष्ण ईडिय गोपाल पूर्व तापनीोपनिषद का उन्नीसवा मंत्र एक जो बहुधा विभा गोपाल पूर्व तापनीय परिषद का उन्नीसवा मंत्र तमेक गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह गोपाल पूर्वतापनीपनिषद तैंतीसवा मंत्र कृष्ण एवं परो दम रसयेत्म भजे गोपाल पूर्वतापनीपनिष्त् वंचास्वा मंत्र कृष्ण ब्रह्म शाश्वत कृष्णोपनिषद का बारहवा मंत्र कृष्णो हवाई हरि परमो देव सर्ज विध परिपूर्णो परिपूर्ण भगवान इत्यादि राधोपनिषद अर्थात श्री कृष्ण ही अंतिम सुप्रीम पावर है उन्हीं के अंडर में अनंत भगवान के स्वरूप भी है और माया बद्ध जीव भी है और माया भी है कृष्ण में न मेहित तोम आत्मा नखात्म नगद्यत्र दे भागवत दस चौदाह पचपन ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति की है गर्भ में भी बाद में भी आप लोग पढ़े सुने होंगे पंडितों से जानते होंगे श्री कृष्ण के गुणों को कौन गिन सकता है जो व अनंत गुणान सत बाल बुद्धि वो तो एक बच्चा है भोला जो ऐसा कहता है इतने गुण हैं उतने गुण हैं ग्यारह चार दो गुणात्मन गुणां बिमा हितावतीण से कई शिवेश दस चौदह सात मगुणस्य जगमु एक अठारह चौदह अनंत गुण है अनंत नाम अनंत रूप शक्ति अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड उनकी कोई चीज लिमिटेड नहीं है ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को ग्राही अभीष्ट होने चाहिए यानी एक इष्टदेव बनाना है तो ऐसे को इष्टदेव बनाओ जिसके अंडर में सब कुछ हो और जो रस का भी अंतिम समुद्र हो गीता में कल थोड़ा सा विषय रह गया था अरे थोड़ा सा क्या बहुत सा रह गया है अब तो संक्षेप में हमको दुकान बंद करना है कल तो समझ लीजिए न हम वेदर् न तपसा न दाने न नचे जया अर्जुन तुझको मैंने दिखाया ना अपना रूप तूने कहा था भगवान भगवान बार बार आप अपने आप को कहते हैं हम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते दसवें अध्याय का आठवा श्लोक मैं सृष्टि का करने वाला सब मुझसे पैदा होते हैं प्रभाव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम नवे अध्याय का अठारह श्लोक ये संसार मुझसे पैदा हुआ है मैं रक्षा करता हूं मुझ में लय होगा अथवा बहुनते न किंग न तब अर्जुन कृष्ण में कांशे न स्थितो जगत अनंतोटी मेरे एक बटे अंश से है और तीन बटे मेरा दिव्य है पादोष विश्वा भूतानित्रिपाद्यामृत दिव्य पादोष एक बटे चार मेंश्वा भूतानित और तीन बटे चार दिव्य है परव्योम दस बयालीस ये तीसरा पुरुषोक्त का मंत्र तो भगवान गीता की दृष्टि से भी वेद के अनुसार है गीता ना भगवान की पुस्तक है, इस है इसलिए हम नहीं मानते गीता को वेद के अनुसार है इसलिए मानते हैं सर्वोपनिषदो गोपाल नंदन उपनिषदों का सार है श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है इसलिए मानते हैं वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो हम नहीं मानेंगे भगवान बुद्ध वेद के विरुद्ध बोले तो बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार लेकिन बुद्ध को नमस्कार ऐसे ही शंकराचार्य ने दो तरह की बात कही गीता का जब भाष्य शुरू किया शंकराचार्य ने तो कहा श्री कृष्ण भगवान थे बड़े आराम से सडई स्वर्ज परिपूर्ण भगवान थे अजो पिशन नब्बे आत्मा चौथे अध्याय का छठवां श्लोक इसके भाष्य में भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे अहम आत्मा गुडाकेश, के अध्याय का बीसवा श्लोक इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे ईदंथे ना तपस्काय इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे और अपने भाष में यह भी कहा कि सगुण साकार भगवान तो माइक होता है सत्य होता है तो जो सिद्धांत के वेद के सिद्धांत के खिलाफ बोलेगा हम नहीं मानेंगे शंकराचार्य को नमस्कार करेंगे भगवान शंकर के अवतार हैं लेकिन वेद विरुद्ध बात भगवान में कोई शक्ति नहीं है ये भी कह रहे हैं और सर्वोपेता च तदर्शनाथ दो एक तीस के भाषण में लिखते हैं सर्वशक्ति युक्त च परा देवता एक मजाक बताएं देखो ग्यारहवे अध्याय का तिरपनवा श्लोक है ना हम वेद न तपसा न दाने न जैसे वेद में कहा ना, नायत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रते कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है उसी का भावार्थ गीता में भी है मैं किसी साधन से नहीं मिलता वेदाध्यन करो चाहे यज्ञ करो दान करो व्रत करो तपस्या करो इससे मैं नहीं मिलता भक्त्याशत अहम एवं विधो अर्जुन केवल भक्ति से मिलता हूं मैं ग्यारह चौवन तो ये भक्तिया जब आया तो शंकराचार्य ने कहा आप क्या करूं अगर भक्तिया मैं मान लेता हूं तो मेरा अद्वैत खंडन होता है भक्ति तो दो से होती है ना अकेला कैसे कोई भक्ति करेगा तो उन्होंने इसका अर्थ किया भक्तिया भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है का मतलब जो शास्त्राध्ययन करता है ये अर्थ है बताओ भक्तिया त्वनाया शक्य बिल्कुल गधा भी समझ ले अर्थ अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं वो कहते हैं शास्त्राध्यन करने से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है ये अर्थ कर रहे हैं सारी गीता हो गई अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन भीतर से नहीं माना तो भगवान परेशान हो गए दोनों ने कहा सुन अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा सर्व गुहतम भूया शुण में परमम बचा प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन संभल के बैठ गया और प्राइवेट हाँ एक शब्द होता है गुहे माने प्राइवेट एक होता है गुह्य माने प्राइवेट में प्राइवेट एक होता है गुह्य संस्कृत में यानी सबसे प्राइवेट और सर्व गुहतम भूय और लगा दिया एक शब्द सर्व कितना प्राइवेट हिय उसमें तो मेरा प्रिय है दोस्त है सखा है भक्त है इसलिए बता रहा हूं हा बताइए महाराज ये अठारहवें अध्याय का चौसठवा श्लोक मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु अठारहवें अध्याय का पैंसठवां श्लोक मेरी ही भक्ति कर बस बार बार ये कहते हैं मेरी भक्ति करो मेरी भक्ति करो ये तो नववे अध्याय में भी ये श्लोक आपने कहा था मन मना मत भक्तो मत जी माम नमस्कुर यही अक्षर नवे अध्याय का तीसवा चौतीसवा श्लोक करिम मैं भक्ति करूं तो ठीक है ये मारूं तो पाप लगेगा ना तब भगवान ने कहा सोन कान खोल के सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरण अम्ब्रज सब धर्मों को छोड़ दे धर्म धर्म धर्म चिल्लाता है बार बार अरे धर्म तो बस एक है मुझको धारण करना बस धर्म माने धारण करने योग्य मई तो एक हूं शुद्ध, सिद्ध आनंद सिंधु दूसरी चीज तो माया है बस मुझको धारण करो यही धर्म है सबका आधार जगह तो कहा गया है वो के पुनसान धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती नामक ग्रहण आदि भी भागवत छ तीन बाईस ये धर्म है भगवान की भक्ति करो अरे हाँ तू जो पाप की तेरे अंदर बीमारी लग गई है पहले अध्याय से तू बोल रहा है पाप लगेगा तो अहम तो सर्व पापे भो मोक्षा पापों से मैं मुक्त कर दूंगा देख कानून पूरा समझ कानून में सब सेक्शन होता है एक आदमी ने कहा हमने गोली मारा और वो मरा हम एडमिट करते हैं तो तुमको फांसी होनी चाहिए नहीं क्यूँ मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिसमैन को गोली चला दो सामने हमने चला दिया मजिस्ट्रेट को पूछो क्यों ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि अगर मैं गोली न चलवाता तो एक ही मरा है फिर सैकड़ों मर जाते अच्छा अच्छा फांसी नहीं होगी शाबाशी दी जाएगी बचा लिया सैकड़ों आदमियों को एक ही मरा तो हर कानून में सब सेक्शन होता है तो मेरा कानून है कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनको और किसी धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है और उनको कोई पाप भी नहीं लगेगा मैं क्षमा कर देता हूं हर एक को नहीं जो पूर्ण सरेंडर करते हैं कंप्लीट सरेंडर माम एकम शरणम ब्रज जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनके लिए कानून है तो शंकराचार्य को जरा बुला लो उन्होंने क्या अर्थ किया वो कहते हैं सर्वकर्माणी कहते हैं इस ये कर्म सन्यास का श्लोक है हम लोगों का है सन्यासियों का सब कर्मों को छोड़ दो सन्यासी सब कर्म छोड़ देता है ना मधुसूदन सरस्वती कहते हैं उन्हीं के शिष्य उसी संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे गुरुजी ने ठीक नहीं कहा सब धर्मों का त्याग करके कहा है सर्वधर्मान पर उसमें संन्यास धर्म भी है बाणप्रस्थ भी है गृहस्थ भी है ब्रह्मचर्य भी है सारे धर्मों का त्याग कहा है भगवान ने और सन्यासी तो अर्जुन पहले ही हो गया था पहले ही अध्याय में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा मुझे नहीं चाहिए राज्य मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग सन्यासी तो हो गया था तो भगवान कह देते बस ठीक है चलो लौट चले हम लोग हो गई लड़ाई अगर सन्यास का ही लक्ष्य है गीता का तो अर्जुन को पहले ही सन्यासी बना बनने को तैयार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न नोत्स्य गोविंदो मुक्त बबू बसा हथियार छोड़ दिया कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान उसी समय कह देते बिल्कुल ठीक चले हम लोग रथ को चले भाई वापस करो हम जा रहे हैं द्वारिका कौन झगड़े में पड़े तो गीता का अंतिम लक्ष्य भक्ति है देखिए ध्यान दीजिए जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया तो भगवान ने पूछा अर्जुन से कच्चिद्ञान सम्मो प्रनष्टस् धनंजय तेरा अज्ञान गया समझ में आया युद्ध करेगा कि मैं जाऊं द्वारिका तो अर्जुन ने कहा हरस तो मोहा लबा महाराज हाँ, समझ में आ गया हम युद्ध करेंगे सामने बात भी होगा तो गोली मार देंगे बाण मार देंगे अब मैं समझ गया क्योंकि हत्पा पिछमान लोकन नंत न ना निबद्ध सबको मार करके भी वो बिना मारा हुआ माना जाएगा अगर मन भगवान में रहे तस्मात सर्वेशु कालेषु मां मनुष्य मन सदा भगवान में रहे कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा वेद में एक कथा है गोपालो गोपालोत्तर तापनीयोपनिषद में एक बार गोपियों ने व्रत किया और व्रत के पारायण के लिए किसी बड़े महात्मा को खिलाना पिलाना था तो वो गई श्री कृष्ण के पास और उनसे कहा कि कोई महात्मा बताओ जिसको खिलानेंगे हम लोग व्रत का पारायण करेंगे भगवान ने कहा हमारे गुरु जी है भाई उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं दुर्भाषा जी हा पर वो तो जमुना पार रहते हैं उनका आश्रम है और रात को हम जमुना कैसे पार करेंगे और भादों की जमुना है और उस जमाने में कोई नहर वहर तो निकाली नहीं गई गंगा जी यमुना जी छोटी हो जाए तो श्री कृष्ण ने कहा जाओ जमुना से कह देना अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना मार्ग दे दे अखंड ब्रह्मचारी अनादिकाल से अब तक और श्रीमती घर में बैठी है रमा और अनंत जीव उनको पति रूप में प्यार कर चुके और फिर भी वो अखंड ब्रह्मचारी हैं और गोपिया कहती हैं हम लोगों का भी तो अनुभव है आपस में सनका मन की करती हैं देखो जी ये ब्रह्मचारी कह रहे हैं अपने को चलो अपन को क्या बिगड़ता है कह देंगे जमुना से अगर नहीं देंगी रास्ता तो फिर लौट के आके कान पकड़ते हैं इनका गई और जमुना के किनारे खड़ी होके माता जी अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो ओ जमुना के ऊपर फूलों का मार्ग बन गया लेफ्ट राइट गई उनको तो अपना व्रत का पारायण करना था दुर्भाषा जी के पास पहुंच गई और सब हलवा पूरी तमाम सामान ले गई थी हजारों गोपिया थी दो चार नहीं सबने रख दिया सामने दुर्भाषा ने देखा और हंसे कहे भाई देखो मैं तो खाली धूप खाता हूं डूबूब घास होती है एक डूब <laughs> ये तुम लोग क्या लाए हो हलुआ पूरी व्रत है अच्छा अच्छा लाओ भाई खाली खाते जा रहे खाते जा रहे एक पूरी का एक गस्सा है हलुआ इधर साफ खत्म कर दिया ये कैसे बाबा भी? सब को खा गए तो ठीक है भाई ये बाबा लोग तो भगवान के चमत्कारी होते हैं और फिर अपने गुरु घंटाल के बाबा जी है गुरु जी हैं तो अब बाबा जी हम रात को घर कैसे जाएं आते समय तो हमको रास्ता मिल गया था जाओ बच्चों तुम लोग कह देना कि अगर दुर्बासा डूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो यमुना फिर गोपियां आपस में देख रही है <laughs> ये, ये क्विंटल तो खा गए हल्वा पूरी और कह रहे दूब के सिवा कुछ न खाया हो चलो कह देते हैं, सब। देतेमुना मैया अगर दूरभाषा जी महाराज दूब के सिवा कभी कुछ न खाए तो मार्ग दे दो दे दिया फिर अब डबल बीमारी पैदा हो गई श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे और दुर्भाषा दुर्बाशी कैसे भगवान के पास गए पूछा उन्होंने समाधान कर दिया अर्थात अगर हमारी आसक्ति नहीं है कर्म में तो कर्म का फल नहीं मिलता तो कर्मयोगी ऐसा कर्म कर लेता है भगवान या सिद्ध महापुरुष की कौन कहे सब कुछ खाके कुछ नहीं खाया ऐसे अर्जुन सबको मार लेकिन कानून के अनुसार किसी को मारने वाला साबित नहीं होगा स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में जैसे दुनिया गवर्नमेंट में भी मर्डर उसे कहते हैं जिसमें दुश्मनी की भावना से किसी को मार डालने की मंशा से मारे और तुम तो गुरु की आज्ञा मान करके जीव कल्याण के लिए कर रहे हो तुम्हारा मन तो गुरु में है अर्जुन ने कहा था ना शिष्यस्ते हम तो गीता का सिद्धांत है बस कर्म करो और मन भगवान में रखो या कर्म न करो ये तो सर्वा कर्मा मैं अनन्ये नैव अन्य नोगेन मं ध्यान तो उपासते तेषाहता मृत्यु संसार सागरा भवाम न चिरा पाथ मय्या चेत बारह छे बारह सा तो बस एक बात सारी गीता में है और कुछ है ही नहीं है सारांश गीता का कर्म करते हुए मन से भक्ति करो या कर्म भी न करो केवल मन से भक्ति करो बस भक्ति का फल मिलेगा भगवान का लो को श्री कृष्ण की भक्ति करना है और भक्ति में आपको बताया गया ना निष्काम भक्ति अनन्न्य भक्ति और निरंतर भक्ति तीन बात भूलिएगा नहीं तीनों बातें रामायण से समझ लीजिए जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण का पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर स्वनुष्ठित धर्म से संसिधि सूत जी महाराज ने सौनकादिक का अधिक परमहंसों को कहा था एक दो तेरा भागवत धर्म का फल भगवान में प्रेम नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है धर्म सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता वही धर्मात्मा है भगवान में प्रेम नहीं तो काहे का के धर्मात्मा हो <laughs> अरे योग कुयोग ज्ञान या ज्ञानु राम प्रेम पर अंधकार पर भी सावे मुख राम सुख जीवन न पाव कोई हो साधक सिद्ध विमुक्त लो विमुक्त भी भागवत में कहा ना ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मान शुद्ध बुद्ध या आरोह पर दस दो बत्तीस वही रामायण में कहा जा रहा है साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी गोभी कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्मनिरत पंडित विज्ञानी तरय बिनु से मम स्वामी राम नमा नमा नमा ही हो ज्ञानियों को तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा ते साठ महासिंधु बिनु तरणी साठ कहा पार चाहत जड़ करनी अपार पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है ज्ञानी अपने बल पर राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निरबान ज्ञान अपिसोनर अपी पशु बिनु पूछ विषान भारी मथे बरु होशिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरीय मोक्ष नहीं मिलेगा भगवान के मिलने के बाद तो बहुत दूर है भक्ति के बिना कोई भी साधन न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता है जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई कुछ भी हो भक्त हीन सब सो हई कैसे बिन जल बारी देखिए जैसे किसान का खेत सूख रहा है बादल घिरे हैं पानी नहीं बरसता वो वैसे ही बड़े बड़े साधन कर रहा है यज्ञ है व्रत है पूजा है पाठ है सुंदर कांड का, का पाठ करो हे गीता का पाठ करो हे नव का पाठ बिठा दो ओ सब क्या कर रहे हो सब आ, हम हमारा बेटा बहुत सीरियस है तो हम पंडित जी को बुला के ओम मृत्युंजय का जाप करा के उसको मरने नहीं देंगे अच्छा छो हा त्रम जजाम सुगंधि उन्त्यो यहां मृता तो ये मृत्युंजय का मंत्र है तो इसका जप करते हैं पंडित जी 25 पचास सौ रुपया देके जप कर रहे हैं लड़का मरने नहीं पाएगा अरे जिसके मामा श्री कृष्ण भगवान बात अर्जुन गीता ज्ञानी ब्याह कराने वाले वेद व्यास वो अभ तो मर गया और किसी ने नहीं बचाया सब बैठे और ये सौ रुपये में मंत्र का जाप करा के मृत्युंजय हो जाओगे तुम हरिणा हरेणा ब्रह्मणा सुनि ललाट लिखिता रेखा परिम न शक्य अवश्य में उोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भगवान राम के बाप दशरथ जी नहीं बचाए मर्ग कितने नास्तिक हैं हम लोग भगवान का जैसे कोई मजाक उड़ावे सौ दो सौ पांच सो हजार रुपये में गोलोक लोग है चलो बद्री नारायण चलो जगन्नाथ जी आ चार धाम किए बैठे हैं जी गोलोक बैकुंठ लोग रिजर्व है मरने के बाद अवश्य मिलेगा और मरने के पहले क्या हाल है काम क्रोध लोभ मोह सब अंबार भरा है और मरने के बाद बोलो वाह क्या बात अरे जब मरने के पहले तुम्हारा फटीचर हाल है तो मरने के बाद क्या प्लस हो जाएगा कुछ मरने के पहले जैसे कोई लड़का तीन घंटे में जो कुछ लिखे है कापी में वही नंबर तो मिलेगा उसको कोई तो इस प्रकार केवल भक्ति ही से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा एकमात्र भक्ति ही साधन है उस भक्ति में सबसे प्रमुख मैंने आपको बार बार बताया है रूप ध्यान भगवान का रूप ध्यान बास आके गाड़ी रुक गई भगवान को तो देखा नहीं एक बार दिखा दीजिए फिर देखिए मैं कैसे रूप ध्यान करता हूं हम संसार में किसी का रूप ध्यान करते हैं तो उसको पहले देखे रहते हैं ना ऐसे कैसे रूप ध्यान करें भगवान का ऑपन नंबर दो हम जिससे ध्यान करेंगे वो तो माइक मन है और भगवान तो आप कहते हैं चिदानंद मै देह तुम्हारी हू सच्चिदानंद है उसका देह भी सच्चिदानंद है उसका आइडिया हम कहा से लावे मन तो माइक है हमने चिदानंद कोई सामान देखा ही नहीं अरे संसार में तो सब पंच महाभूत का सामान है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसी का मिक्सचर है सब कुछ तो फिर हम रूप ध्यान कैसे करें और आप बार बार कहते हैं रूप ध्यान के बिना कोई भी साधना व्यर्थ है मनेर स्मरण प्राण रूप ध्यान साधना का प्राण है प्राण निकल गया तो शरीर क्या होता है शव शव मुर्दा जहां मन का आपका अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी तंत में वैत कौन ते ये गंभीर प्रश्न जिसका हल कल होगा बोलिए लाडली लाल की